संवेद्ना संवेद्ना के, के ब्लॉक की, की, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कैलाश जैन का आलेख सफरनामा राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता वरन वह उस मुल्क के नागरिकों देश की संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं तथा समुची वतन परस्ती और अस्मिता का केंद्र बिंदु हुआ करता है दुनिया का इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए कई देशभक्तों ने अपने प्राणों की बलि हस्ते हस्ते दी है आज भी कोई वतन परस अपने देश के झंडे का अपमान सहन नहीं कर सकता राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक माना जाता है हर ध्वज के प्रतीकात्मक अर्थों की पृष्ठभूमि में परंपराओं का एक लंबा इतिहास छिपा होता है हमारा तिरंगा हमारे राष्ट्र का सम्मान है यह ध्वज स्वाधीनता संग्राम के उन अमर शहीदों की अनमोल यादगार है जिन्होंने तिरंगे के सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी लेकिन तिरंगे की शान कम नहीं होने दी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम की कुर्बानियों का इतिहास है ज्ञात इतिहास के अनुसार प्रथम राष्ट्रीय ध्वज पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया इस राष्ट्रीय ध्वज में क्रमशः केसरिया पीला और हरे रंग की तीन पट्टिया थी केसरिया पट्टी में भारत के तत्कालीन आठ राज्यों के प्रतीक के रूप में आठ कमल बने हुए थे बीच की पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में एक तरफ वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे वाली हरी पट्टी में एक ओर सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा को चित्रित किया गया था इसके पश्चात सन 1907 में मैडम कामा और उनके प्रवासी क्रांतिकारियों के सहयोग से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया 18 अगस्त 1907 में हुई इस ध्वजारोहण सभा में श्रीमती कामा ने आजादी के संग्राम का प्रथम ध्वज घोषित करते हुए लोगों से इसके अभिवादन की अपील की इसके पश्चात सन उन्नीस में लोकमान्य तिलक तथा कांग्रेस की संस्थापक एनी बिसे ने होम रूल के तहत एक और ध्वज बनाया इसमें पांच लाल और चार हरे रंग की पट्टिया थीं। इसके मध्य में सितारे बने हुए थे दाहिनी ओर अर्धचंद्र के साथ एक सितारा था और बाएं कोने में इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक बना हुआ था राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने यूनियन जैक होने के कारण इस ध्वज को मान्यता नहीं दी तथा कांग्रेस के विजयवाड़ा सम्मेलन में अस्वीकार कर दिया गया सन 1921 में लाला हंसराज ने लाल और हरे रंग की पट्टियों वाला ध्वज बनाया इसमें लाल रंग की पट्टी हिंदुओं तथा हरे रंग की पट्टी मुसलमानों का प्रतीक थी बाद में महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि देश में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं इसलिए शेष जातियों के प्रतिनिधित्व के रूप में झंडे में सबसे ऊपर सफेद रंग की पट्टी और जोड़ दी गई, गई इसके बीच में सादगी के प्रतीक के रूप में चरखे का चिन्ह अंकित किया गया सन 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में इस ध्वज को फहराया गया 1933 में राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया इस ध्वज में सबसे ऊपर शौर्य और त्याग के प्रतीक के रूप में केसरिया पट्टी बीच में शांति अहिंसा और प्रेम के प्रतीक प्रती रूप में सफेद पट्टी और अंत में समृद्धि सम्पन्नता एवं पारंपरिक विश्वास के प्रतीक के रूप में हरी पट्टी का समावेश किया गया इस ध्वज की सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग से चरखे का चिन्ह अंकित किया गया कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त यह ध्वज सन उन्नीस में आज़ादी से पूर्व तक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा सभी राष्ट्रीय अवसरों पर इसे फहराया जाता रहा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व संविधान सभा द्वारा 23 जून 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पर विचार करने हेतु राष्ट्र ध्वज समिति गठित की गई। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र अंकित किया गया और इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया चरखे के स्थान पर अशोक चक्र अंकित क्यों किया गया इस संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ध्वज पर चरखा इस प्रकार अंकित रहता था कि एक सिरे पर पहिया और दूसरे सिरे पर तकुआर रहता था यदि ध्वज को दूसरी ओर से देखा जाए तो पहिए पलट जाते थे इस व्यवहारिक कठिनाई के कारण ध्वज पर चरखे के स्थान पर चक्र का चिन्ह अंकित करने का निर्णय लिया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तीनों आड़ी पट्टियों की लंबाई चौड़ाई बराबर रहती है ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात तीन अनुपात दो का होना चाहिए बीच की सफेद पट्टी में उसकी पूरी चौड़ाई में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र अंकित किया जाता है इस चक्र में २४ धारिया होती हैं। राष्ट्रीय अवसरों पर सूर्योदय के बाद किसी भी समय राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है लेकिन सूर्यास्त से पूर्व इसे उतारना आवश्यक है ध्वज का सीधा रहना और केसरिया पट्टी का ऊपरी सिरे पर होना जरूरी है राष्ट्रीय ध्वज के पास किसी अन्य झंडे को उसके दाहिनी ओर लगाना चाहिए तथा उसकी ऊंचाई राष्ट्रीय ध्वज से कम होनी चाहिए राष्ट्रीय शोक के अलावा अन्य किसी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ नहीं होना चाहिए ध्वज को फहराते समय उसे तेजी से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए जबकि उतारते समय धीरे धीरे उतारा जाना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज हमारे आत्म गौरव का प्रतीक है हर हालत में और हर कीमत में राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान करना हम सभी देशवासियों का प्रमुख कर्तव्य है अभी आप सुन रहे थे कैलाश जैन का आलेख सफरनामा राष्ट्रीय ध्वज का वाचक स्वर भारती परिमिमरीम